संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व भूत और इंद्रियादि के विषय में नारद और देवल मुनि का तथा तृष्णाक्षय के विषय में मांडव्य और जनक का संवाद विष्णु जी ने कहा राजन इस विषय में देवर्सिंह नारद और देवल का संवाद रूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है एक दिन बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वयोवृद्ध देवल ऋषि को बैठे देखकर नारद जी ने उनसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में प्रश्न किया उन्होंने पूछा ब्राह्मण यह स्थावर जंगम जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है और प्रलय काल में यह किसमें लीन हो जाता है देवल ने कहा देवर से सृष्टि के समय परमात्मा जिससे समस्त प्राणियों की रचना करते हैं उन्हें भौतिक विज्ञानवादी विद्वान पंचभूत कहते हैं परमात्मा की प्रेरणा से काल इन्हीं के द्वारा प्राणियों को रचता है जो इनसे भिन्न किसी और तत्व को भूतों का उपादान कारण बताता है वह निस्संदेह झूठी बात कहता है नारद ये पांच भूत और छठा काल नित्य अविचल और अविनाशी है और तेजों में महत् तत्व की स्वभाव की कलाएं हैं किसी भी युक्ति या प्रमाण से इन छह के अतिरिक्त कोई और तत्व नहीं बताया गया है इसीलिए जो कोई दूसरी बात कहता है उसका कथन अवश्य निर्मूल है तुम यही निश्चय करो कि ये छह ही जगत रूप में स्थित है पाँच महाभूत काल तथा भाव और अभाव अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार और अज्ञान ये आठ तत्व नित्य हैं तथा ये सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के कारण हैं प्राणियों का शरीर पृथ्वी का विकार है तो आकाश से उत्पन्न हुई है तथा सूर्य से से प्राण वायु और रक्त जल से उत्पन्न हुए हैं विद्वानों का मत है कि नेत्र नासिका कर्ण त्वचा और जीवा ये पांच ज्ञानेन्द्रिया ही विषयों को ग्रहण करने वाली है इन पांचों के देखना सूखना स्पर्श करना और रस ग्रहण करना ये पांच गुण हैं तथा रूप गंध शब्द स्पर्श और रस ये पांच विषय हैं किंतु इन पांचों विषयों का ज्ञान इंद्रियों को नहीं होता इन्हें जानता तो क्षेत्रज्ञ जीव ही है शरीर और इंद्रियों की अपेक्षा चित्त श्रेष्ठ है चित्त से मन श्रेष्ठ है मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्ध से भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है जीव पहले तो अपने इंद्रियों द्वारा उनके अलग अलग विषयों को प्रकाशित करता है फिर मन से विचार करके बुद्धि द्वारा उसका निश्चय करता है आध्यात्म चिंतन करने वाले पुरुष पांच इंद्रिय तथा तो चित्त मन और बुद्धि इन आठों को ज्ञान कहते हैं हस्त पाद पायु उपस्थ और मुख ये पांच कर्मेंद्रिया हैं। इनका भी विवरण सुनो मुख इंद्रिय का उपयोग बोलने और भोजन करने में है पाद चलने की और हस्त काम करने की इंद्रिया है तथा पायु और उपस्थ त्याग करने वाले इंद्रियां हैं इनमें पायु इंद्री मल त्याग करती है और उपस्थित इंद्रिया और उनके ज्ञान कर्म एवं गुण सुना दिए जब अपने अपने काम से थक कर इंद्रिया शांत हो जाती है तब मनुष्य सो जाता है इंद्रियों के निवृत्त हो जाने पर भी यदि मन निवृत्त न होकर विषयों का ही सेवन करता रहे तो उसे स्वप्नावस्था समझना चाहिए जागृत अवस्था में जो सात्विक राजस और तामस भाव प्रसिद्ध है उन्हीं का भोग भोगप्रद कर्म की सहायता से स्वप्न में अनुभव होता है पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया प्राण मन चित्त और बुद्धि ये चौदह इंद्रिया और सत्वादि तीन गुण ये सत्रह तत्व माने गए हैं इनसे पृथक अठारहवा जीव है जो शरीर में रहता है और नित्य है जब जीव का वियोग हो जाता है तो शरीर और उसमें रहने वाली तत्व भी नहीं रहते जिस प्रकार पुरुष एक घर के गिरने पर दूसरे में और दूसरे के गिरने पर तीसरे में चला जाता है उसी प्रकार यह जीव काल की प्रेरणा से अविद्या काम और कर्म के द्वारा एक देह से दूसरे देह में जाता रहता है अज्ञानी जन देह से अपना संबंध मानते हैं इसलिए देह का वियोग होने पर उन्हें को दुख होता है किन्तु तो बोधवानों का निश्चय आत्मा की असंगता के विषय में निश्चय होता है इसलिए उन्हें इससे कुछ भी खेद नहीं होता यह जीव वास्तव में कभी किसी का कुछ भी नहीं है यह तो नित्य और अकेला ही है सुख दुख का कारण तो देह ही है जीव न कभी उत्पन्न होता है और न मरता ही है जब कभी इसे तत्व ज्ञान होता है तो यह शरीर के संबंध से छूट परम गति प्राप्त कर लेता है देह पुण्य पाप में है कर्मों के क्षय के साथ इसका भी क्षय होता रहता है इस प्रकार शरीर का क्षय हो जाने पर यह जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है पुण्य पाप के क्षय के लिए आत्मज्ञान ही साधन है उनका क्षय होकर जब जीव को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है तभी विद्वान लोग उसकी परम गति मानते हैं राजा विधिष्ठि ने कहा पितामह हम बड़े ही क्रूर और पापी हैं हाय हमने केवल अर्थ के लिए ही अपने भाई पिता पौत्र सजाती सुहित और पुत्रों का संघार कर डाला हमारी यह अर्थ तेजना किस प्रकार दूर होगी विष्णी बोले राजन एक बार ने राजा जनक से ऐसा ही प्रश्न किया था उस समय विदेश राज ने जो बात कही थी वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ राजा जनक ने कहा था मेरी कोई भी वस्तु नहीं है इसलिए मैं मौज से जीवन व्यतीत करता हूँ यदि मिथिलापुर में आग लगी हुई है, तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। जो बोधवान होते हैं, उन्हें बड़े समृद्ध संपन्न विषय भी दुख रूप ही जान पड़ते हैं, तो अज्ञानियों को तो विषय भी मोह में ढाल देते हैं लोक में जो काम कामजनित सुख है और परलोक का जो दिव्य सुख है वे दोनों तीक्षणा छय से होने वाले सुख के सोलहवें अंश के समान भी नहीं है जिस प्रकार कालक्रम से बछड़े की आयु बढ़ने के साथ सिंह भी बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार धन के साथ तृष्णा की भी वृद्धि हो जाती है यदि थोड़ी सी वस्तु भी अपनी माल ली जाती है, तो होने पर वही का कारण बन जाती है इसलिए कामनाओं की वृद्धि नहीं करनी चाहिए कामनाओं की आसक्ति दुख रूप ही है यदि किसी प्रकार धन मिल जाए तो उसे धर्म में ही लगा भोगों की सामग्री इकट्ठी न करे विद्वान अन्य सब प्राणियों को भी अपने ही समान देखता है इसी से वह कृतकृत्य और शुद्ध चित्त होकर सब वस्तुओं को त्याग देता है वह सत्य असत्य हर्ष शोक प्रिय अप्रिय भय अभय आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर अत्यंत शांत और निर्विकार हो जाता है कृष्णा का त्याग दूषित अंतकरण वालों के लिए अत्यंत कठिन है यह मनुष्य के बूढ़े हो जाने पर भी शिथिल नहीं होती तथा उसके जीवन पर्यंत रहने वाले रोग के समान है अतः इसका त्याग करने में ही सुख है राजा के ये वचन सुनकर मांडव्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उनके कथन की प्रशंसा करके वे मोक्ष मार्ग में तत्पर हो गए